अनोशो टॉक ज्योति से ज्योति जले नंबर फाइव उलटी करताही चिटिए आप में खाख में बाद में आतस ज्ञान में सुंदर जान जनइए नूर में नूर है तेज में तेज है ज्योति में ज्योति मिले मिल जाइये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 जो कहूँ सुंदर नैनि मांझी तो नैन हूँ बहन गए पुनि है ये क्या कहिए कहते न बने कछु जो कहिए कहते हिल जाइए प्रीत रीत नहीं कछुरा खत जाति न पाती नहीं कुल प्रेम के नेम कहू नहीं देशत लाजन कानी लगो सब खारो लीन भय हरिशो अभियंतर आठ जाम रहे मतवारो सुंदर कोन जान सके ये, गोकुल गाँव को पैण्डो हिन्ारो गोकुल गाँव को पैंडारो द्वंद्व बिना बिचरे बसुधा जा घटयात्म ज्ञान यारो कामन क्रोधन लोभन मोहन रागन द्वेशन मारुन थारो योगन भोगन त्यागन संग्र देह दशा न ढक्यो नौ घो सुंदर को जानि सके ये गोकुल गाँव को पैण्डुनारो गोकुल गाँव को पैंडुनो सुंदर सतगुरु यो कह सकल शिरोमणि नाम ताको को निश सुमरिए सुख सागर सुखधाम धाम राम मुनाम बिनल को वस्तु कही कौन सुंदर जप तप दव्रत लागे खन राम नाम पीयुष तजी विष पिवेमती हीन सुंदर डॉले भटकते जन जन आ गेदी सुंदर सुरती टिके के सुमिरन सैल मना बच क्रमा करी होत है हरी तक अधी मिरन ही में शील है सुमिरन में सन तो सुमिरन ही ते पे सुंदर जी जीवन की कुटिया में हू में बुझा हुआ सा दीपक आशा के मंदिर में हूं मै बुझा हुआ सा दीपक बुझा हुआ सा दीपक हूं मैं बुझा हुआ सा दीपक कजराए दीवट पर धराहू यू कुटिया में हाये जैसे कोयल नवाकर अंबुआ पर सो जाए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 कि जगमगाए ना खुद जगमगाए बल्कि इनकी जगमगाहट से और भी लोग जगमगाए दियों से दिए जलते चले गए ज्योति से ज्योति जले जरूर इन्हें कुछ ज्यादा दे दिया होगा छिपा खे हमें दिया नहीं हम क्या करें नहीं ऐसा मत सोचना परमात्मा की तरफ से प्रत्येक को बराबर मिला है रत्ती भर भेद नहीं फिर हम अंधेरे क्यों हैं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 मोक्ष की संभावना की जड़ ही काट दी यह सारी दुनिया बदलेगी तो शायद तुम्हारा मोक्ष होगा यह दुनिया ना तो बदलती न बदल सकती ना इस दुनिया को कोई प्रयोजन है तुम्हारे मोक्ष से तुम्हारा मोक्ष तुम जानो स्त्रियां तो सच के निकलती रहेंगी सिर्फ इस कारण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 सारी दुनिया की व्यवस्था नहीं रुक सकती कोई अलगीत गाएगी पपी हेटेर लगाएंगे यह सब चलता रहेगा यह सब ऐसा ही चलता रहेगा तुमसे किसको क्या लेना देना लेकिन तुम कहते हो स्त्री के कारण मैं बंधन में पड़ा हूं तो तुम कहां भाग कर जाओगे तुम जहां भी भाग कर जाओगे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 और मजे की बात तो यह है जिस जैसे, जैसे उतरोगे सीढ़ियां वैसे वैसे पाओगे तुम भी कहां हो एक शून्य है एक विराट शून्य है यह तेरा तसव्वर है या तेरी तमन्नाएं कौन मुझे खींच लिए जा रहा है यह तेरी कल्पना है या तेरी अभिप्सा यह तेरा तस्वर है या तेरी तमन्नाएं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 प्रेम के जगत में तो मर्यादा इत्यादि सब खारी बातें हैं व्यर्थ की बातें इनमें कुछ मिठास नहीं लीन भयो हरीसो अभी अंतर आठों जाम रहो मतवार लीन भयो हरीसो अभी अंतर आठों जाम रहे मतवारो आठों पहर जो उसमें डूब गया है वो मस्त रहता है मस्ती में रहता है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 सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया जो मैखस लड़खड़ाता है वो बाजू थाम लेते ये सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया सम्मिलित हो गए मधुसालम। में यह सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया जो मैखस लड़खड़ाता है वो बाजू थाम लेते उसके प्रेम में जो लड़खड़ाता है संभाल लिया जाता है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 तंत्र मंत्र इत्यादि यंत्र उनके लिए बहुत विधियां निकाली गई लेकिन वे वही लोग हैं जो प्रेम की परम विधि विधि मुक्त विधि से अपने को जोड़ने में समर्थ नहीं है कौन कौसर तक मुसाफत तय करे मैगदा फिरदौस से नजदीक है कौन इंतजार करे कि स्वर्ग में शराब के चश्मे बैठे और वहां तक की कौन सफर करे उतना लंबा कौन जाए कौन कौशर तक मुसाफत तय करे मैकदा फिरदौस से नजदीक कौन स्वर्ग की बकवास में पड़े मधुशाला यही है करीब है मधुशाला तुम्हारे भीतर लड़खड़ाओ जरा, अपने को बहुत संभाले संभाले जी लिए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 बचा ही नहीं एक क्षण में पूरा हो गया जो उसके प्रेम की मस्ती में न डूबे उनका रास्ता बड़ा लंबा है फिर भी वे कभी पहुंचेंगे यह संदिग्ध प्रेमी बिना चले पहुंच जाता है प्रेम सुन व्यक्ति चलता ही रहे चलता ही रहे तो भी नहीं पहुंचता है मुझे उठाने को आया है वाइजे वाना जो उठा सके तो मेरा शराब उठा किधर से बर्क चमकती है देखें ए वायस मैं अपना जाम उठाता हूं तू अपनी किताब उठा मुझे उठाने को आया है वायजे जाना वो जो समझदार है पंडित है उपदेशक है धर्मगुरु है वो मुझे उठाने आया है शराब घर से को उठो यहां से यहां भी आ जाते हैं पंडित शराबियों को उठाने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 द्वंद बिना विचरय वसुधापरी जाघट आत्म ज्ञान अपारो और उसमें आत्मज्ञान की अपारता प्रकट हो जाती हे पवित्र छू दिया आज तुमने पवित्र हो गए प्राण निष्कलुष शब्द निष्कलुष छंद निष्कलुष गान अब बने रहे ऐसा वर दो मैं कभी नहीं नीचे उतरू इन सृंगों से ऐसा कर दो एक बार स्पर्श हो जाता है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 कैफे खुदी ने मौज को कश्ती बना दिया फिक्रे खुदा है अब न गे ना खुदा मुझे कैफे खुदी ने मौज को कश्ती बना दिया तूफान ही कश्ती बन जाती एक दफा अपने को विस्मर्द करने की क्षमता हो एक बार अपनी आत्मा को मदमस्त करने की क्षमता हो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 और इस जगत में कमाने योग कोई भी वस्तु नहीं सुंदर जब तप दान व्रत लागे खारे लोन बाकी सब जब तब व्रत सब खारे लगते हैं जैसे नमक खारा लगता है मिठास नहीं है मैं भी तुमसे यही कहता हूं माधुर्य नहीं है तुम्हारे तथाकथित जब तप व्रत में मधुरिमा नहीं मिठास नहीं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 भक्त की आंख से गिरते आंसू धीरे धीरे उसके अहंकार को गलाकर बहा ले जाते उसकी पुकार पुकारते पुकारते ऐसी सघन हो जाती कि पहुंच जाती है जगत के अंतस्तल तक भेद देती है सारे अस्तित्व को सारे रूप को भेदकर अरूप तक पहुंच जाती आकार को छेद कर तीर की तरह निराकार के केंद्र तक पहुंच जाती राम नाम पीयूस तज विष पीवे मतहीन खारी चीजों में उलझे हो व्यर्थ की चीजों में उलझे हो अहंकार का जहर पी रहे हो नाम चाहे साधना देते हो तपश्चर्या कहो मगर अहंकार का विष पी रहे हो राम नाम पीयूस तज जबकि अमृत उपलब्ध है अमृत सुगम है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 सुमरन है तइए सुंदर जीवन मोस और मोक्ष पाने के लिए ना योग, ना ना तप, ना न योग न त्याग न तप न तपस्या न विधि न विधान सिर्फ स्मरण ये स्मरण का एक छोटा सा सूत्र जरा सी चिंगारी पड़ जाए तुम्हारे जीवन में तो भबक कर विराट अग्नि बन जाती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 मैं यू ही नालाकस रहूं तो यू ही मुस्कुराए जा लहजा ब लहजा दम बदम जलबा ब जलवा आए जाने जाए जा कर पिलाए जा मस्त नजर का वास्ता मस्त नजर बनाए जा लुत्फ से हो कि कहर से हो होगा कभी तो रू ब रू उसका जहां पता चले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 क्या कहिए कहते न बने कछु जो कहिए कहते ही लजाइए जासों सो कहूं सब में वह एक तो सो कहे कैसो है आंख दिखाइए जो कहू रूप न रेख तिसे कछु तो सब झूठ के माने कहिए जो कहू सुंदर ननन मांछी तो नैनो बैन गए पुनिय हईये क्या कहिए कहते न बने कछु जो कहिए कहते ही लजाइए प्रीति की रीति नहीं कछु राखत जाति न पांति नही कुलगारो प्रेम के नेम कहूं नहीं दीसत लाज न कानी लग्यो सब खारो लीन भयो हरिसों अभियंतर आठव जाम रह मतवारो सुंदर को न जान सके यह गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो द्वंद बिना विचरय वसुधापरि जाघट आत्म ज्ञान अपारो काम न क्रोध न लोभ न राग न द्वेष न मारो न थारो योग न भोग न त्याग न संग्रह देह दसा न ढक्यो न उगारो सुंदर को न जान सके यह गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो जाना तो नहीं जा सकता लेकिन जिया जा सकता है मैंने तुम्हें इसीलिए पुकारा कि इस गोकुल गांव के अनूठे रास्ते पर तुम चल सको तुम यहां तक आ गए और थोड़े आगे बढ़ो सुंदर को न जान सके यह गोकुल गांव को पैंडो ही न्यारो पर जिया जा सकता है और जीना ही जानना है और जानने का कोई उपाय नहीं यहां ढल रही शराब तुम प्यास को जगाओ यहां उसका स्मरण हो रहा